भारतीय व्याख्यान सर्वांग वेदांत उपनिषदों के संबंध की जिस दूसरी बात पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए वह है उनका अपौरुषेयत्व यद्यपि उनमें हमें अनेक आचार्यों और वक्ताओं के नाम मिलते हैं पर उनमें से एक भी उपनिषदों के प्रमाण स्वरूप नहीं गिने जाते उपनिषदों का एक भी मंत्र उनमें से किसी के जीवन के ऊपर निर्भर नहीं है ये सब आचार्य और वक्ता मानो छाया मूर्ति की भांति रंगमंच के पीछे अवस्थित हैं उन्हें मानो कोई स्पष्टतया नहीं देखा देख पाता उनकी सत्ता मानो साफ समझ में नहीं आती यथार्थ शक्ति उपनिषदों के उन अपूर्व महिमा में ज्योतिर्मय तेजों मंत्रों के भीतर निहित है जो बिल्कुल व्यक्ति निरपेक्ष है विषियों याज्ञवल्क आए रहे और चले जाए इससे कोई हानि नहीं मंत्र तो बने ही रहेंगे किंतु फिर भी वे किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं हैं वे इतने विशाल और उदार हैं कि संसार में अब तक जितने महापुरुष या आचार्य पैदा हुए और भविष्य में जितने आएंगे उन सब समाविष्ट कर सकते हैं उपनिषद अवतारों या महापुरुषों की उपासना के विरोधी नहीं हैं बल्कि उसका समर्थन करते हैं किंतु साथ ही वे संपूर्ण रूप से व्यक्ति निरपेक्ष हैं उपनिषद का ईश्वर जिस प्रकार निर्गुण अर्थात व्यक्ति निरपेक्ष है उसी प्रकार समग्र उपनिषद व्यक्ति निरपेक्षता रूप अपूर्व तत्व के ऊपर प्रतिष्ठित है ज्ञानी चिंतनशील दार्शनिक तथा युक्तिवादी उसमें इतनी व्यक्ति निरपेक्षता पाते हैं जितना कोई आधुनिक विज्ञान वेदता चाह सकता है और यही हमारे शास्त्र हैं तुम्हें याद रखना चाहिए कि ईसाइयों के लिए जैसे बाइबल है मुसलमानों के लिए कुरान बौद्धों के लिए त्रिपिटक पारसियों के लिए जैंद अवस्था वैसे ही हमारे लिए उपनिषद है यही हमारे शास्त्र हैं दूसरे नहीं पुराण तंत्र और अनान्य ग्रंथ यहाँ तक कि द्यासूत्र भी गौण है हमारे मुख्य प्रमाण है वेद मनुस्मृति आदि स्मृतियों और पुराणों का जितना अंश उपनिषदों से मेल खाता है उतना ही ग्रहण योग्य है यदि वे असहमति प्रकट करें तो उन्हें निर्दयता पूर्वक छोड़ देना चाहिए हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए परंतु भारत के दुर्भाग्य से वर्तमान समय में यह हम यह बिल्कुल भूल गए हैं इस समय छोटे छोटे ग्राम्य आचारों को मानव उपनिषदों के उपदेशों के स्थान पर प्रामाण्य प्राप्त हो गया है बंगाल के सुदृढ़ देहातों में अब जो आचार प्रचलित है वे मानव वेद वाक्य ही नहीं उनमें भी कहीं उनसे भी कहीं बढ़कर है और सनातन मतावलम्बी इस शब्द का प्रभाव भी कितना विचित्र है एक देहाती की निहात निगाह में वही सच्चा हिंदू है जो कर्म कांड की हर एक छोटी छोटी बात का पालन करता है और जो ऐसा नहीं करता उसे अहिंदू कहकर धतकार दिया जाता है दुर्भाग्य से हमारी मातृभूमि में ऐसे अनेक लोग हैं जो किसी तंत्र विशेष का अवलंबन कर सर्वसाधारण जनता को उसी तंत्र मत का अनुसरण करने के का उपदेश देते हैं जो वैसा नहीं करते वे उनके मत में सच्चा हिंदू नहीं है अतः हमारे लिए यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि उपनिषद ही मुख्य प्रमाण है गृह और स्रोत सूत्र भी वेदों के प्रमाणाधीन है यह उपनिषद ही हमारे पूर्वज ऋषियों के वाक्य हैं और यदि तुम हिंदू होना चाहो तो तुम्हें यह विश्वास करना ही होगा तुम ईश्वर के बारे में जैसा चाहो विश्वास कर सकते हो परंतु वेदों का प्रामाण्य यदि नहीं मानते तो तुम घोर नास्तिक हो ईसाई बौद्ध या दूसरे शास्त्रों तथा हमारे शास्त्रों में यही अंतर है उन्हें शास्त्र न कहकर पुराण कहना चाहिए क्योंकि उनमें जल प्लावन का इतिहास राजाओं और राजवंश धरों का इतिहास महापुरुषों के जीवन चरित्र आदि विषय लिपिबद्ध हैं ये सब पुराणों के लक्षण हैं अतः इनका जितना अंश वेदों के वेदों से मेल खाता है उतना ही ग्रहणी है परंतु जो अंश मेल नहीं खाता उसके मानने की आवश्यकता नहीं बाइबिल और दूसरी जातियों के शास्त्र भी जहाँ तक वेदों से सहमत हैं वहीं तक अच्छे हैं लेकिन जहाँ ऐसा नहीं हो वहाँ वे हमारे लिए अस्वीकार्य है कुरान के संबंध में भी यही बात है इन ग्रंथों में अनेक नीति उपदेश हैं अतः वेदों के साथ उनका यहाँ तक ऐक्य हो वहीं तक पुराणों के समान उनका प्रामाण्य है इससे अधिक नहीं वेदों के संबंध में मेरा यह विश्वास है कि वेद कभी लिखे नहीं गए वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई एक ईसाई मिशनरी ने मुझसे किसी समय कहा था हमारी बाइबिल ऐतिहासिक न्यू प्रतिस्थापित है और इसीलिए सत्य है इस पर मैंने जवाब दिया था हमारे शास्त्र इसीलिए सत्य है कि उनकी कोई ऐतिहासिक भित्ति नहीं है तुम्हारे शास्त्र जबकि ऐतिहासिक है तब अवश्य ही वे कुछ दिन पहले किसी मनुष्य द्वारा रचे गए हैं तुम्हारे शास्त्र मनुष्य प्रणीत है हमारे नहीं हमारे शास्त्रों की अनैतिहासिकता ही उनकी सत्यता का प्रमाण है वेदों के साथ आजकल के दूसरे शास्त्रों का यही संबंध है अब हम उपनिषदों की शिक्षा की पर्यालोचना करेंगे उनमें अनेक भावों के श्लोक हैं कोई कोई संपूर्ण द्वैत भावात्मक है और अन्य अद्वैत भावात्मक है किंतु उनमें कई बातें हैं जिन पर भारत के सभी संप्रदाय एकमत हैं पहले तो सभी संप्रदाय संसारवाद या पुनर्जन्मवाद स्वीकार करते हैं दूसरे सब संप्रदायों का मनोविज्ञान भी एक ही प्रकार का है पहले यह स्थूल शरीर है इसके पीछे सूक्ष्म शरीर या मन है और इसके भी परे जीवात्मा है पश्चिमी और भारतीय मनोविज्ञान में यह विशेष भेद है कि पश्चिमी मनोविज्ञान में मन और आत्मा में कोई अंतर नहीं माना गया है परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार मन अथवा अंतकरण मानव जीवात्मा के हाथों का यंत्र मात्र है इसी के सहायता से वह शरीर अथवा बाहरी संसार में काम करता है इस विषय में सभी का मत एक है और सभी संप्रदाय एक स्वर से यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा अनादि और अनंत है जब तक उसे संपूर्ण मुक्ति नहीं मिलती तब तक उसे बार बार जन्म लेना होगा इस विषय में सब सहमत हैं एक और मुख्य विषय में सबकी एक राय है और यही भारतीय और पश्चिमी चिंतन प्रणाली में विशेष मौलिक तथा अत्यंत जीवंत एवं महत्वपूर्ण अंतर है यहाँ वाले जीवात्मा में सब शक्तियों की अवस्थिति की स्वीकार करते हैं यहाँ शक्ति और प्रेरणा के बाह्य आवाहन के स्थान पर उनका आंतरिक स्फुरण स्वीकार किया गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार सब शक्तियाँ सब प्रकार की महता और पवित्रता आत्मा में ही विद्यमान है योगी तुमसे कहेंगे कि अणिमा लघिमा आदि सिद्धियां जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं वास्तव में प्राप्त करने की नहीं है वे पहले से ही आत्मा में मौजूद है सिर्फ उन्हें व्यक्त करना होगा पतंजलि के मत से तुम्हारे पैरों तले चलने वाले छोटे छोटे कीड़े तक में योगी की अष्ट सिद्धियां वर्तमान है केवल अपने देह रूपी आधार की अनुपयुक्तता के कारण ही वे प्रकाशित नहीं हो पाती जब भी उन्हें उत्कृष्टतर शरीर प्राप्त होगा वे तकियाँ अभिव्यक्त हो जाएंगी परंतु होती है वे पहले से ही विद्यमान उन्होंने अपने सूत्रों में एक जगह कहा है निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वरण भेदस्तु तथा क्षेत्र पतंजल योग सूत्र सुबह कर्म प्रकृति के परिवर्तन के प्रत्यक्ष कारण नहीं है वरन वे प्रकृति के विकास की बाधाओं को दूर करने वाले निमित्त कारण हैं। जैसे किसान को यदि उसने अपने खेत में पानी लाना है तो वह सिर्फ खेल खेत की मेड़ काटकर पास के भरे तालाब से जल का योग कर देता है और पानी अपने स्वाभाविक प्रवाह से आकर खेत को भर देता है यहाँ पातजलि ने किसी बड़े तालाब से किसान द्वारा अपने खेत में जल लाने का प्रसिद्ध उदाहरण दिया है तालाब लबालब भरा है और एक क्षण में उसका पानी किसान के पूरे खेत को भर सकता है परंतु तालाब तथा खेत के बीच में मिट्टी की एक मेड़ है जो ही रुकावट पैदा हो करने वाली यह मेड़ तोड़ दी जाती है क्यों ही तालाब का पानी अपनी ताकत और वेग से खेत में पहुंच जाती है ठीक उसी प्रकार जीवात्मा में सारी शक्ति पूर्णता और पवित्रता पहले से ही भरी है केवल माया का पर्दा पड़ा, पड़ा हुआ है जिससे वे प्रकट नहीं होने लग पाती एक बार आवरण को हटा देने से आत्मा अपनी स्वाभाविक पवित्रता प्राप्त करती है उसकी सारी शक्ति देने से आत्मा अपने स्वाभाविक पवित्रता प्राप्त करती है उसकी सारी शक्ति व्यक्त हो जाती है तुम्हें याद रखना चाहिए कि प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन प्रणाली में यह बड़ा भेद है पश्चिम वाले यह भयानक मत सिखाते हैं कि हम जन्म से ही महापापी हैं और जो लोग यह भयावह मत नहीं मानते उन्हें वे जन्मजात दुष्ट कहते हैं वे यह कभी नहीं सोचते कि अगर हम स्वभाव से ही बुरे हों तो हमारे भले होने की आशा नहीं क्योंकि मनुष्य की प्रकृति कभी बदल नहीं सकती प्रकृति का परिवर्तन यह वाक्य स्व है जिसका परिवर्तन होता है उसे प्रकृति नहीं कहना चाहिए यह विषय हमें स्मरण रखना चाहिए इस पर भारत के द्वैतवादी अद्वैतवादी और सारी संप्रदाय एकमात्र हैं भारत के सब संप्रदाय एक अन्य विषय पर भी एक मत हैं वह है ईश्वर का अस्तित्व इसमें संदेह नहीं कि ईश्वर के बारे में सभी संप्रदायों की धारणा भिन्न भिन्न है दैतवादी सगुण केवल सगुण ईश्वर पर ही विश्वास करते हैं मैं यह सगुण शब्द तुम्हें कुछ और भी अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ इस सगुण के अर्थ से देहधारी सिंहासन पर बैठे हुए संसार का शासन करने वाले किसी पुरुष विशेष के मतलब नहीं सगुण अर्थ से गुणयुक्त समझना चाहिए इस सगुण ईश्वर का वर्णन शास्त्रों में अनेक स्थलों में देखने को मिलता है और सभी संप्रदाय इस संसार का शासक श्रष्टा पालक और संघर्षता सगुण ईश्वर मानते हैं अद्वैतवादी इस सगुण ईश्वर के संबंध में और भी कुछ ज़्यादा मानते हैं वे इस सगुण ईश्वर की एक उच्चतर अवस्था के विश्वासी हैं जिसे सगुण निर्गुण नाम दिया जा सकता है जिसके कोई गुण नहीं हैं। उनका किसी विशेषण द्वारा वर्णन करना असंभव है और अद्वैतवादी उस सत्यचित आनंद के सिवा कोई और विशेषण नहीं देना चाहते शंकर ने ईश्वर को सच्चिदानंद विशेषण से पुकारा है परंतु उपनिषदों में ऋषियों ने इससे भी आगे बढ़कर कहा है कि नेति नीति अर्थात यह नहीं यह नहीं इस विषय में सभी संप्रदाय एकमत हैं अब मैं द्वैतवादियों के मत के पक्ष में कुछ कहूँगा जैसे कि मैंने कहा है रामानुज को मैं भारत का प्रसिद्ध द्वैतवादी तथा वर्तमान समय के द्वैतवादी संप्रदायों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मानता हूँ खेत की बात यह है कि हमारे बंगाल के लोग भारत के उन बड़े बड़े धर्माचार्यों के विषय में जिनका जन्म दूसरे प्रांतों में हुआ था बहुत ही थोड़ा ज्ञान रखते हैं मुसलमानों पाकिस्तान मुसलमानों के राज्यकाल में एक चैतन्य को छोड़कर बड़े बड़े और सभी धार्मिक नेता दक्षिण भारत में पैदा हुए थे और इस समय दक्षिणार्थियों का ही मस्तिष्क वास्तव में भारत भर का शासन कर रहा है यहाँ तक कि वैराग्य भी उन्हीं संप्रदायों में से एक के मध्वाचार्य के संप्रदाय के अनुयाई थे परन्तु रामानुज के मतानुसार नित्य पदार्थ तीन है ईश्वर जीवात्मा और प्रति प्रकृति सभी जीवात्माएं अन्य मिल हैं ईश्वर तीन हैं ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति सभी जीवात्माएं मिल है। है। जीवात्मा सभी जीवात्मा नित्य हैं ईश्वर के साथ उसका भेद सदैव बना रहेगा और उनकी साथ स्वतंत्रता सत्ता का स्वतंत्र सत्ता का कभी लोप नहीं होगा रामानुज कहते हैं तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा से अनंत काल के लिए पृथक रहेगी और यह प्रकृति भी चिरकाल तक पृथक रूप से विद्यमान रहेगी क्योंकि उसका अस्तित्व वैसे ही सत्य है जैसे कि जीवात्मा और ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर सर्वत्र अंतर्निहित और जीवात्मा का सारत्व है ईश्वर अंतर्यामी है और इसी अर्थ को लेकर रामानुज कहा कहीं कहीं ईश्वर को जीवात्मा से अभिन्न जीवात्मा का सारभूत पदार्थ बात बताते हैं उनके अनुसार प्रलय के समय जब सारी प्रकृति प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त होती हैं तब वे जीवात्माएं भी अनु संकुचित हो जाती हो और कुछ काल तक उसी संकुचित तथा सूक्ष्म अवस्था में रहती है फिर दूसरे कल्प के आरंभ में वे अपने पिछले कर्मों के अनुसार फिर विकास पाती है और अप, अपना कर्म फल फोंकती है रामानुज का मत है कि स्थित कि जिस कर्म से आत्मा की स्वाभाविक पवित्रता और पूर्णता का संकोच हो वही अशुभ कर्म है और जिससे उसका विकास हो वह शुभ कर्म, जो कुछ आत्मा के विकास में सहायता पहुंचाए वह अच्छा है और जो कुछ उसे संकुचित करे वह बुरा और इसी तरह आत्मा की प्रगति हो रही है कभी तो वह संकुचित हो रही है और कभी विकसित अंत में ईश्वर के अनुग्रह से उसे मुक्ति मिलती है रामानुज कहते हैं जो शुद्ध स्वभाव है और अनुग्रह के लिए प्रयत्नशील हैं वे ही उसे पाते हैं